नमस्कार आप सुनते रेडियो मुदबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आज के शो में हमारे साथ रसिकीश्वर सीमांत जन्मा जी शरण महाराज जी हैं जो हमारे साथ हैं और धार्मिक प्रभाग के इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं अयोध्या से पधारे हुए हैं तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वामी जी का आज के इस कार्यक्रम में आज जो यहाँ का सत्र चला और चल रहा है जिसमें हम लोग आए हैं बहुत अच्छा लगा यहाँ ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो यहाँ का विषय है सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना ये बहुत ही सुंदर सोच है हमारे अनादि काल से सृष्टि के प्रथम चक्र से ही सनातन संस्कृति की स्थापना के साथ पूरा वर्ल्ड पूरा विश्व और यहाँ तक कि मृत्यु नहीं देवलोक के देवता लोग भी सनातन संस्कृति की स्थापना में सदैव अनवरत लगे रहे हैं इसके विलोम में राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इसका प्रतिरोध करते रहे हैं सदैव ब्रह्म सृष्टि में ईश्वरीय शक्ति और दैवीय शक्ति ये दोनों शक्तियाँ विद्यमान रही हैं और एक दूसरे के विलोम में दोनों का कार्य प्रणाली और सोच प्रणाली रही है तो यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो दैवीय प्रणाली से संतप्त हैं दैवीय प्रणाली के साथ में यहाँ पर सारा समावेश देखने को मिल रहा है राम राज्य की स्थापना राम राज्य की परिकल्पना जो शास्त्रों में है वो यहाँ पर उसका पर्यावरण उसका प, उसका परि, परिवेश देखने को मिल रहा है सब नर कर परस्पर प्रीति चल स्वधर्म निरत श्रुति नीति अल्प मृत्यु नहीं पीरा सब सुंदर सब गिरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुध लक्षण हीना आदि जो राम राज्य की परिकल्पना में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में उक्ति दी वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपस में भाईचारा सौहार्दता सर्वधर्म संभाव की सौहार्दता पूर्ण व्यवहार और सब एक स्लोगन में ओम शांति के साथ में सब जुड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध यानी पूरा वर्ल्ड ही जन जन और कण कण एक सूत्र में माले की भांति सब जो है एक साथ रह रहे हैं आपसी सौहार्दता से रह रहे हैं यही रामराज की परिकल्पनाएँ थीं रामराय की स्थापना का यही स्लोगन रहा और हमारे सनातन संस्कृति की स्थापना में भी इसका बड़ा ही योगदान है बहुत से विद्यालय महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज बहुत से हैं जिसमें केवल आप अपना मकान दुकान भौतिकता की ओर जाने की विभिन्न विधाओं से संपादित विद्यालयों में सबक सिखाई जाती है सीख सिखाई जाती है लेकिन ईश्वर से उन्मुख करने का ईश्वर से जोड़ने और जुड़ने का एक ही ईश्वरीय विद्यालय केवल ब्रह्म कुमारी संस्था ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी संस्था जिसका मुख्यालय माउंट आबू है माउंट आबू है जहाँ हम लोग आए हुए हैं यहाँ से पूरी वर्ल्ड में ये संदेश जा रहा है कि ईश्वर से मिलाने और मिलने का एक ही संस्था विशेष रूप से संकल्पित कार्य कर रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामना मेरी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया वर्तमान समय में जिस परिवेश में आप हैं और धार्मिक प्रभाग के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसका आप लाभ लेते हुए आपने जो कल्पना की जो विचार हमारे साथ रखा बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जिस तरह की दुनिया का जो ढांचा है संसार में जिस तरह लोग जिस दिशा में मुड़ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ये संसार का जो ये जो लोग जा रहे हैं जिस जगह पे तो कहाँ ये लोग रुकने वाले हैं और किस तरह का मानसिकता आगे बढ़ने वाली है जैसे प्रत्येक जीव अपनी अपनी रेसिंग में लगा हुआ है सब दौड़ रहा है सब रेसिंग में है चाहे वो किसी भी वर्ण का हो किसी भी वर्ग का प्राणी हो सभी अपनी अपनी रेसिंग में लगे हुए हैं कोई यहाँ के मकान दुकान बनाने में संवारने में सजाने में लगा हुआ है कोई वहाँ आगे सूक्ष्म शरीर से जहाँ हम जाते हैं वहां के मकान दुकान संवारने और सजाने में लगा हुआ है यहां प्रतीत होता है देखिए हर वस्तु देखने की नहीं हुआ करती है ईश्वरीय तत्व है ईश्वर है लेकिन हम देख नहीं सकते हवा है लेकिन हवा का कोई रंग हम नहीं बता सकते लाल पीला हरा नीला काला आदि शरीर के अंग में दर्द होता हो जाती है पेट में मुँह में नाक में दाँत में आ हाथ में पैर में विभिन्न अंगों में किसी अंग में दर्द विशेष हो जाती है डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन दीजिए कैप्सूल दीजिए कोई ऐसा टेबलेट दीजिए एक खुराक खाने में ही दर्द की निवृत्ति हो जाए लेकिन वो डॉक्टर या आपसे कहें हमसे पूछें कि दर्द का रंग जरा बतलाइए लाल है पीला है काला है नीला है तो हम आप सभी में से कोई भी दर्द का रंग नहीं बतला सकता दर्द का केवल अनुभव बतला सकते हैं इसी प्रकार से हमारे ऋषि महर्षि वेद पुराण शास्त्र शास्त्रों की जो सम्मत बात है जो ईश्वरीय तत्व का या ईश्वरीय परा जो समावेश है या परिवेश है इसका केवल अनुभव बतला सकते हैं गोस्वामी तो जी सूत्र दिए मानस में यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता अनुभव हम कर सकते हैं यहाँ की अनुभव केवल एक ईश्वर से मिलने की प्रतीत हो रही है क्योंकि जीव की अंतिम धे और घे अंतिम उद्देश्य इसको कहते हैं वो ईश्वर उन्मुख हो जाना है ईश्वर में विलय कर देना है ईश्वर हम अंशी हैं और ईश्वर परमात्मा सम्पूर्ण जगत को के नियामक है जगत के सृष्टि के रचयता है उससे मिल जाए यही जीव का रेसिंग है यही धर्म है जैसे समग्र नदियाँ छोटी हो या बड़ी हो सभी समुद्र में मिलती हैं उसी तभी उसको आत्म शांति और उसकी स्थिरता उसकी जो गति है वो वहाँ पर अवरुद्ध होती है और परम शांति की अनुभूति करती है नदी उसी प्रकार से जीव जब परमात्मा में विलय कर लेता है तो उसको परम सुख परम शांति की अनुभूति होती है सरिता जल जलनिधि मोह जाई होल जीव हरी पाई गो स्वामी जी ने इसकी पुष्टि किया प्रतिपादन किया हम लोग उसी उक्ति में चल रहे हैं जो वेद पुराण शास्त्र की उक्तियाँ हैं उससे हट करके कोई भी बात हम लोगों के जीवन में है भी नहीं ये सृष्टि में केवल दो ही वस्तु का निर्माण आज तक हुआ सुख दुख पाप पुण्य दिन राती साधु असाधु असाधुजा सुनव देव ऊंच ऊंची अमीर सुजीवन माचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष अलक्ष रंक और निशा आदि सभी तो परमात्मा के ही अंशज हैं और परमात्मा में सबका विलय होगा तभी स... वही रेसिंग में सभी लोग लगे हुए हैं और परमात्मा से मिलने की जो विधा है वो तो हमको आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने पर ही प्रतीत होगी वो मार्ग प्रशस्त होगा जिससे हम भगवान से मिलकर ईश्वर से मिलकर और परमानंद की अनुभूति करेंगे श्यावर रामचंद्र की जय ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि सबकी दौड़ जो है अलग अलग रूप से है लेकिन सब लोगों का जो अंतिम देह है वो ईश्वर से मिलन बनाना है और जब उससे मिलते हैं तो सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है ये एक मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है इसी को पाना होता है तो वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में शास्त्रों की उक्ति बताते हुए बताया है एक और बात मैं जाते जाते कहूँगा कि हमारे रेडियो लिसनर्स बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या संदेश ना चाहेंगे सब ये सुनते रहें ऐसी मांगलिक बातों को सुनने से हमारे भाग भागवत में जो है ये प्रथम है प्रथम भक्ति गई अन्य जगहों पर प्रथम भक्ति संतन कर संगा है लेकिन श्रवण जो है हम शुभ सुने शुभ भगवत कथा सुने भगवत चरित्र सुने और महापुरुषों के चरित्र और आदर्श की गुणानुवाद श्रवण करें इसलिए हमको कान मिली है तो जितने सुनने वाले भाई हैं जो शुभ सुनने वाले हैं मंगल सुनने वाले हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुण्डरी मंगलाय मंगलाय हरि उन सबको बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वे भवंत सुखि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कस्य दुख भाग भवित सब सुखी रहें सब जन जन कन कन आह्लादित हो जाएं आनंदा अनुभूति करें ऐसी सब के लिए मेरी शुभकामना है ओम शांति जय श्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें स्वामी जी आपने बताया हमें और सुनने वाले भी इस बात का अनुभव करेंगे कि वो सदा ही एक सुखद अनुभूति में रहें ऐसी आपने शुभकामना की है और मैं भी चाहूँगा कि सभी सुनने वाले हमारे दोस्त हमें मित्र हमारे माता बहनें सभी जो हैं इस तरह की भावनाओं के साथ अगर जीना शुरू कर दें सब सुखी हो संसार सुखी हो तो कितना अच्छा होगा कि संसार में जो है कोई दुखी नहीं होगा और हर एक व्यक्ति के दुख को भी हम लोग महसूस करेंगे और सुख को भी महसूस करेंगे ऐसी शुभकामना करते हुए आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और स्वामी जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्क करते रहो